ने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आज मैं आपको एक ऐसे शब्द से अपनी अनुभव के बारे में बताना चाहता हूं जो कि सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा और वो शब्द है बहनापा आप सोचेंगे कि आखिरकार ये भाई जैसा आदमी भाई मतलब ये बंबई वाले भाई का जिक्र कर रहा हूं और भाई जैसा आदमी मतलब मुझे तो मैंने आपसे शायद पहले किसी एक घटना के दौरान बताया गया था कि मुझसे एक उच्चाधिकारी ने हमारे कहा था मतलब मेरे बारे में कहा था कि ये तो शक्ल से ही गुंडा जैसा लगता है तो गुंडा तो नहीं कह सकता तो बंबई में भाई कहा जाता है तो मैं भाई होने के बावजूद आपसे बात करना चाहता हूँ बहनापी अब सवाल यह उठता है कि यह बहनापा शब्द मैंने सुना कहा तो यह बहनापा शब्द एक रेडियो के वार्ता के सिलसिले में सुना और उस वार्ता से एक बात समझ में आई कि बहनापा शब्द जो है वो बहुत ही माकूल शब्द है बहुत से ऐसे संबंधों को बताने के लिए जिनको कि आप कोई और डेफिनेशन नहीं दे सकते और विशेषकर के क्षेत्र में अब जैसे अगर कहा जाए भाईचारा तो भाईचारे में भाईचारा तो हुआ मगर उसमें न तो उतने करीबी हुई यानी करीबियत उसमें हुई नहीं भाईचारा तो एक जनरल टर्म हो गया कि भाई दो कम्युनिटीज के बीच में भाईचारा होना चाहिए मोहल्ले वालों के बीच में भाईचारा होना चाहिए तो ये भाईचारा मतलब कुछ ऐसा संबंध हो गया जहां पर कि गिव एंड टेक यानी इस तरह का रिलेशनशिप हो कि भाई आप मेरे से अच्छे रहेंगे मैं आपके साथ अच्छा रहूंगा कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं मदद करूंगा मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप मदद करेंगे तो यह तो एक हो गया भाईचारा अब फिर दोस्ती अब दोस्ती के भी बहुत से डेफिनेशन है यानी बहुत अनेक परिभाषाएं हैं दोस्ती के बहुत से मतलब हैं मगर उस दोस्ती में भी कुछ खास दोस्ती होती है यानी कि कहा जाता है मेरा बेस्ट फ्रेंड है मेरा पक्का दोस्त है और अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा भाषा में इस भाषा का इस्तेमाल करें तो वहां पर जो बहुत ही पक्का दोस्त होता है उसे याड़ी कहते हैं याड़ी तो याड़ी मतलब अब याड़ी और यार फर्क तो यार मतलब तो दोस्त है कि भाई ठीक है साथ में खेलने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं तो दोस्त हो गए और यारी वो होता है जिसके साथ में मतलब अच्छाई भी करेंगे और बुराई भी करेंगे यानी बदमाशियां भी करनी होगी तो यारी के साथ की जाएंगी तो अब साहब दोस्त के बहुत से परिभाषाएं हो गई बहुत सी बातें हो गई मगर बहनापा क्या होता है यानी बहनापा ऐसे सुनने में लगता है कि दो बहनों के बीच में जो रिश्ता है वो बहनापा है मगर सच बताऊं आपको तो बहनापा जो मैंने सुना उस वार्ता के दौरान उसके दौरान यह स्पष्ट किया गया कि बहनापा केवल दो बहनों के बीच का संबंध नहीं है जैसे कि भाईचारा केवल दो भाइयों के बीच का संबंध नहीं है बहनापा एक ऐसा संबंध है जहां पर कि आप एक दूसरे को अपना कंधा ऑफर कर देते हैं अब कंधा ऑफर करने का मतलब क्या हो गया मेरी नजरों में कंधा ऑफर करने का मतलब यह है कि जहां पर कि आप अपने कमजोर क्षणों को भी जिसके साथ में साझा कर सकते हो जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूं मैं अपनी जिंदगी से ही उदाहरण लूंगा कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ कारणों से या कुछ अनेक या अकारण ही आपका दिन अच्छा नहीं बीतता बहुत सी बातें हो सकती है जब नौकरी करते थे तो मुझे तो बहुत बार दफ्तर में कुछ बातें सुननी पड़ती थी कभी कभी सहकर्मियों से कुछ ऐसी खटपट हो जाती थी कभी जो अधीनस्थ कर्मचारी थे उनकी बातों से अटपटा लगने लगता था जैसे मुझे याद है कि एक बार शाखा में ब्रांच में काम कर रहा था ब्रांच मैनेजर था छोटी सी ब्रांच का मुझे अपने आप को लगता था कि उस ब्रांच में मेरा बहुत बढ़िया मतलब रिलेशनशिप बहुत अच्छा है मगर वो एक दिन ये हुआ उस जमाने में इंटरेस्ट लगाना एक बड़ी एक्सरसाइज होती थी तो ये हुआ कि साहब सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट लगना है हमारे पास कुछ सौ सवा सौ लेजर थे तो ये हुआ कि भाई सौ सवा सौ लेजर हैं और हम लोग दस बारह क्लर्क और स्टाफ थे हमारे पास हम लोग तीन ऑफिसर्स थे वहाँ पर तो ये हुआ कि भाई अब वो लोग लगाएंगे और हम लोग उसको चेक करेंगे तो हर एक को यह हुआ कि भाई सौ सवा सौ है तो सबको किसी को दस किसी को बारह किसी को पंद्रह ऐसे लेजर्स अलॉट कर दिए जाएंगे और ऑफिसर्स जो है वो अपने तीस चालीस ऐसे एक एक लेजर ले लेगा चेक कर देगा अब ये तो हो गई बात मगर अब जब हमने ये बात किया लोगों को जब ड्यूटी अलॉटमेंट की बात आई तो साहब एक हमारे मित्र थे वो खड़े हो गए उठकर के उन्होंने कहा कि साहब ये बताइए आप इसमें देंगे क्या हमने कहा यार दे क्या सकते हैं बैंक तो अब कोई ऑफिस वो तो देता नहीं ओवर टाइम तो उन्होंने कहा नहीं साहब ऑफिशिएटिंग दिया जाता है हमने कहा भाई ऑफिशिएटिंग तो मतलब कोई आप ऑफिशिएट करें तब तो ऑफिशिएटिंग दिया जाएगा मगर खैर तो बाद में उन्होंने बताया कि नहीं साहब वो फरानी ब्रांच में दिया जा रहा है डिकानी ब्रांच में दिया जा रहा है और खैर देना पड़ा मुझे अल्टीमेटली मैं ये नहीं कहता नहीं दिया मैंने मुझे देना पड़ा शायद उसमें कुछ भावताव भी हुआ और दिया गया गैरकानूनी था गलत था मगर अब चूंकि यह प्रथा चली आ रही थी और सारी ब्रांचों में यही होता था तो हमारी ब्रांच में भी हुआ मगर जिस दिन यह बात कही उस दिन मुझे बहुत मतलब बेहद जैसे कहते हैं, दिल को चोट पहुंची दिल को ऐसा लगा कि अरे यार ये तो धोखा हो गया मैं इन लोगों को कुछ समझता था ये कुछ और निकले वास्तविकता यह नहीं थी वास्तविकता कुछ और थी मगर खैर उस समय जो मुझे लगा मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो अब क्या हो गया कि अब ये अफसोस या ये दुख मैं किसके साथ साझा करता तो मुझे याद है कि हमारे एक मित्र थे श्री महेश प्रसाद जी महेश प्रसाद जी भी भारतीय स्टेट बैंक में ही कार्य करते थे मगर मैं चकिया शाखा में था और हमारे मित्र जो थे वो वाराणसी की शाखा में थे और वो क्लरिकल स्टाफ थे तो मगर हमारा उनका जो संबंध था वो बहुत पुराने जमाने का चला आ रहा था और उनके साथ बात हुई मेरी तो उनको मैं अपना दुख और अपना गम जो था वो उनके साथ साझा कर सका अब आज मुझे समझ में आता है कि वो दुख जो था वो मैं अपने घर पर भी साझा नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी पत्नी या मेरे पिताजी या मेरा भाई हम लोग भाई तो था नहीं खैर वहां पर भाई तो अपनी शाखा में काम कर रहा था तो पत्नी या पिताजी मैं किसी से कहता तो उनके सामने तो ये होता कि भाई आप सही काम कर रहे थे या गलत काम कर रहे थे अगर आप गलत काम कर रहे थे तो आपसे मतलब खैर वो बात बिल्कुल वो लोग ब्लैक एंड व्हाइट के टर्म्स में बात करते मगर हमारे इन मित्र ने उस बात को समझा और मुझसे दो चार शब्द सहानुभूति के कहे मुझे यह भी समझाया कि भाई ये जमाने का दस्तूर है और ये चल रहा है हमारी शाखा में ऐसा होता है और वगैरह वगैरह अब आज मैं समझ सकता हूं कि महेश के साथ में मेरा जो संबंध था वो बहनापा था यानी कि महेश ने मुझे वो कंधा ऑफर किया जिस कंधे पर मैं अपने गम अपनी परेशानियां अपना बोझ डाल सकता था उसी तरह से मुझे याद है हमारे एक मित्र थे उनके पारिवारिक संबंध थोड़े गड़बड़ थे यानी कि उनके घर में उनकी पत्नी को उनके मां भाई बहन वगैरह थोड़ा मतलब विवाह होने के थोड़े ही दिनों के बाद वो थोड़ा तकलीफ देते थे मतलब थोड़ा अच्छे कष्ट दिया करते थे उनको तो अब हमारे वो मित्र जो थे वो अपना ये दर्द अपना ये गम किसको बताए तो उनके मित्रों में एक मैं था जिसको जिसका कंधा उनको अवेलेबल था और वो मुझे बता सकते थे अब सवाल ये होता है कि आखिरकार ये कंधा होता कौन सा है ये बहनापा किसके साथ होता है और किसके साथ नहीं होता है तो मुझे तो साहब ऐसा लगता है कि बहनापा उनके साथ होता है जहां पर कि आपको ट्रस्ट होता है और जहां पर आपको फियर नहीं होता फियर का मतलब कि जहां पर आपको यह निश्चय होता है कि ये आपकी कमजोरी यानी कि आप जो अपने आंसू बहाए आपने उसके कंधे पर से रख के ये उन आंसुओं को लेकर के आपका ना तो कभी मजाक उड़ाएगा और ना कभी आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा यानी कि ना तो आपकी हंसी उड़ाएगा ना आपको उस, उसके उसके लिए परेशान करेगा भाई आपने तो अपनी कमजोरी एक बता दिया वो उसको चाहे तो उसको परेशान भी कर सकता है तो अब बहनों का संबंध शायद ऐसा माना जाता है कि एक बहन दूसरी बहन से अपनी कमजोरी अपना दुख अपना गम बता सकती है और दूसरी बहन इस बहन का कोई लाभ नहीं उठाती तो अब सवाल ये था कि ये बहनापा बहनापे का पहला गुण पहला गुण तो यह हुआ कि भाई आपको ट्रस्ट होना चाहिए अब दूसरा गुण दूसरी बात यह थी कि बहनापे का मैंने जो अपनी जिंदगी में देखा कि बहनापे के लिए एक और जरूरी चीज है कि आपको यह भरोसा होना चाहिए कि जिसका आप सहारा ले रहे हैं यानी कि जो बहन है उस बहन के अंदर यह क्षमता होनी चाहिए कि यदि संभव हो तो वह आपके उस तकलीफ उस कष्ट को बांट को दूर कर सके अब देखिए यहां पर आपको फिर अपना एक उदाहरण दूंगा कि भाइयों में भी बहनापा हो सकता है यानी कि अगर दो भाई हैं तो उसमें भी बहनापा हो सकता है देखिए नॉर्मली तो मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने हम लोग दो भाई हैं और हम लोग दोनों भाई एक दूसरे से बढ़कर भाई भाई मतलब वो बंबई वाला भाई और वही एक दूसरे को साबित भी करना चाहते हैं जब मौका लगता है तो हम लोग एक दूसरे के सामने यही साबित करना चाहते हैं भाई मैं बड़ा भाई हूँ वो कहता मैं बड़ा भाई हूँ उम्र के हिसाब से मैं ही बड़ा भाई हूं तो खैर अब यहां पर यह बताऊं कि अब आपको यह होना चाहिए कि भाई जो आपका भाई है वो भाई मेरी मदद कर सकता और यह आपको अपने दिल में पक्का बिलीफ होना चाहिए तो यहां पर जो भाइयों का संबंध है वो बहनापा हो जाता है आपको एक उदाहरण देता हूं मैं बंबई ट्रांसफर होकर के आया और मेरा भाई जो था वो पटना में था और उसको कुछ ना कुछ काम से बंबई आना पड़ता था तो अब बंबई वो आता था तो नॉर्मली एक दिन के लिए आता था और या तो सुबह आकर के शाम को चला जाता था या एक दिन आता था और अगले दिन चला जाता था और नॉर्मली चूंकि बैंक में काम करते थे हवाई यात्रा मिल जाती थी तो साहब वो हवाई यात्रा के नाम पर हवाई यात्रा इसलिए बता रहा हूँ कि उस समय में इंडियन एयरलाइंस चला करती थी और शायद जेट आ गई थी या दमानिया या सहारा कुछ ऐसे एक एयरलाइन और थी मगर मैं भाई को छोड़ने एयरपोर्ट जाया करता था तो बंबई में उस वक्त रहता माहिम गेस्ट हाउस में था और ऑफिस हमारा नरीमन पॉइंट में था और एयरपोर्ट तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि बंबई का एयरपोर्ट सांता क्रूज में है तो चाहे जो भी फ्लाइट का टाइम हो दफ्तर से छुट्टी निकाल के मांग के मार के कैसे भी आता था और उसको एयरपोर्ट पर छोड़ता था तो अब ऐसा नहीं कि भाई जा नहीं सकता था वो तो टैक्सी में ही आना होता था और टैक्सी का भाड़ा भी उसी को देना होता था क्योंकि वो बैंक से क्लेम करता था तो मगर खैर हमको तो उसने देर की टैक्सी की यात्रा मिल जाती थी तो साहब हम लोग आते थे अब आपको एक दिन की बात बताता हूं कि हम दोनों भाई एयरपोर्ट के बाहर यानी गेट के बाहर बैठे हुए थे क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर अगर चले जाते तो भाई अंदर चला जाता हो मैं तो बाहर रह जाता क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए आपको वो अपना टिकट दिखा के तभी अंदर जा पाते थे उस जमाने में भी ये मैं बात आपको 90s की बता रहा हूं तो भाई के साथ हम बाहर बैठे हुए थे और हम लोग इंतजार कर रहे थे कि यार जब जाने का टाइम हो यानी कि जिस समय अंदर जाने का वक्त हो जाए उसी वक्त वो अंदर जाए उसके पहले हम लोग आपस में बातचीत करें इतने मेजाब क्या हुआ कि उस जमाने में एयरपोर्ट के गेट के सामने आ, गाड़ी वाड़ी खड़ी करने में कोई ऐसा बंधन नहीं था जैसे आजकल तो है कि साहब चार मिनट या पांच मिनट से ज्यादा खड़ी किया तो ये फाइन लग जाएगा वो फाइन लग जाएगा उस जमाने में ऐसा कुछ था नहीं तो बंबई एयरपोर्ट में जहां डोमेस्टिक टर्मिनल था उसके सामने एक मल्टी एसयूवी मतलब एस आकर के खड़ी हुई और वो एस जो थी उसमें से एक साथ नीचे उतर के खड़े हुए दूसरी तरफ से कोई महिला उतरी और वो एयरपोर्ट के अंदर चली गई मुझे लगता है कि वो साहब जो उतर के खड़े हुए वो गाड़ी से टेक लगाया उन्होंने और एक सिगरेट सुलगाई और पीने लगे हम और हमारा भाई हम दोनों आदमी खड़े हुए देख रहे थे खड़े हुए नहीं वहीं बेंच बेंच नहीं थी वह जमीन पर ही हम लोग थोड़ा उकड़ू होकर बैठ गए थे उस पर बैठे हुए थे और तो मेरे भाई ने कहा कि भैया ये तो लगता है ओमपुरी ध्यान से देखा हाँ यार ये तो ओमपुरी है अब देखिए बहनापा शुरू हुआ बहनापा यह हुआ कि मेरे भाई ने कहा कि यार ये ओमपुरी है तो इससे मिलना चाहिए मैंने कहा हां हां जरूर मिलना चाहिए जाओ मिलो तुम तो बाहर से आए हो हम तो बंबई में रहने वाले हैं हम तो कभी भी मिल लेंगे उससे कहा यार ऐसा थोड़ी होता है तुम चलो तुम मिलवाओ तो साहब अब देखिए यहां पर हमारा बहनापा हमने कहा कि भाई उसने हम पर भरोसा किया छोटा भाई है तो हम चलकर वहां मिले और साहब मैं आगे बढ़ा अब ओमपुरी के सामने पहुंच गए ओमपुरी ने देखा हमारी तरफ तो हम दो आदमी वो मैं बताया ना आपको कि हम लोग भाई जैसे लगते हैं तो भाई जैसे दो आदमी उसके सामने आके खड़े हो गए ओमपुरी ने अपनी सिगरेट नीचे की और हम लोग की तरफ देखा तो हमने अपना हाथ दोनों हाथों में मला और हमने जैसे मसला नुछो जैसे साफ कर रहे हो और साफ करके ओमपुरी से बताया कि साहब हम लोग फलाने फलाने हैं और आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं ओमपुरी ने कहा जरूर और साहब उन्होंने हमसे हाथ मिलाया फिर मेरे भाई ने भी अपना हाथ मिलाया और इस तरह से हम लोग उनसे हाथ मिला के खड़े हो गए वापस आ गए तो अब उसके बाद हम बड़ी देर तक हम लोग बहुत मतलब इस खुशी में रहे कि देखो यार हमने हाथ मिलाया ओमपुरी से और बहुत हमारे लिए गर्व की बात थी मगर यहां पर आपको यह बताऊं कि जो जो बात उठी थी वो भाई ने उठाई थी और भाई ने मैं नहीं जानता कि क्यों मगर उसने कहा कि यह काम तुमको करना है और मैंने वो काम किया तो यहां पर यह जो विश्वास था यह बहना पाए मेरे हिसाब से क्योंकि दोस्त के सामने तो आप भाई ही बने रहते हो दोस्त के सामने तो मैं तेज हूं और मैं तेज हूं यह भावना रहती है और सच बात तो यह है कि मेरी भी हिम्मत सिर्फ इसीलिए बढ़ी क्योंकि उसने विश्वास किया कि यह कर सकते हैं तो मुझे भी लगा कि हाँ यार कर सकते हैं वो हनुमान जी वाली बात याद आती है ना कि हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए खड़े हुए तो जब तक उनको बताया नहीं गया कि भाई तुम कर सकते हो तब तक वो समुद्र पार करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए तो हमसे भी जब उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो तो हमने हिम्मत जुटाई तो बहनापे का दूसरा गुर कि भाई आपके ऊपर जब विश्वास किया जाए तो आप कर सकते हैं तो ये हमने देख लिया बहनापे का दूसरा गुर बहनापे की तीसरी बात क्या होती है कि आप जब बहनापा रखते हैं तो आपके जो निर्णय होते हैं वो कॉन्सेंसस के होते हैं यानी कि उसमें कोई मेजॉरिटी निर्णय की बात नहीं होती अच्छा कॉन्सेंसस कैसे बनता है मेरे को ऐसा लगता है कि कॉन्सेंस ऐसे बनता है कि जब आप दोनों की फ्रीक्वेंसी यानी ट्यूनिंग एक जैसी होती है इसका क्या मतलब हो अब आप आपको बताता हूं हम और हमारा भाई हम दोनों मुझे ख्याल है कि ये शायद 70s, अर्ली 70s की बात है बॉबी फिल्म आई थी और उसके बाद फिर शोले फिल्म आई थी तो हम लोग के घर में रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था अब देखिए पिताजी से तो हम लोग रिकॉर्ड खरीदने की बात कर नहीं सकते थे क्यों नहीं कर सकते थे क्योंकि पिताजी हम लोगों को पढ़ने के लिए हम जो भी मांगते वो देने को तैयार थे मगर ये गाना बजाना करना ये उनके हिसाब से समय की बर्बादी थी और लड़कों को तो मतलब बिगड़ने का पूरा साधन था सच बात तो यह है कि हम दोनों बिगड़े हुए थे ही हम दोनों सुधरे हुए थे नहीं मगर वो अपनी तरफ से तो बेचारे प्रयास यही करते थे कि भाई ये और ना बिगड़ पाए कम से कम जितने बिगड़े हैं उतने ही रहे तो अब हम दोनों भाइयों ने ये तय किया कि भाई ऐसा करते हैं कि हम लोगों को बॉबी का रिकॉर्ड खरीदना है अब साहब बॉबी का रिकॉर्ड खरीदने के लिए भाई एक वो लॉन्ग प्लेइंग एलपी रिकॉर्ड खरीदना 33 आरपीएम का मेरे ख्याल से उस समय शायद कुछ 30, 40, 50 रुपए का रिकॉर्ड था वो तो ये हुआ कि भाई अब कॉन्सेंसस कैसे बना क्योंकि एक तरीका यह था कि भाई बॉबी का रिकॉर्ड खरीद लो पूरा जिसमें कि सारे गाने होंगे दूसरा था तरीका कि भाई चार वाला रिकॉर्ड खरीदो यानी कि वो 45 आरपीएम वाला तो वो सस्ता था वो कुछ बीस पच्चीस रुपए का था अब कौन से चार गाने हों ये देखने की बात थी तो अब यहां पर मुझे ख्याल है कि हम और हमारा भाई हम लोग बाकायदा हमारे घर के पास में एक हनुमान जी का मंदिर था वहां तक टहलते हुए गए और एक हाई पावर्ड कमेटी जैसा हम लोगों ने निर्णय लिया और फिर यह तय हुआ कि भाई ये चार गाने होने चाहिए और वो रिकॉर्ड खरीदा गया तो ये फिर बहनापा हो गया तो बहनापा मतलब कि ये नहीं हुआ कि किसी एक भाई ने कहा तो उसकी बात मान ली गई जब दोनों में कॉन्सेंसस हुआ तो ये बहनापे का तीसरा गुर यह है कि जब कॉन्सेंसस हो जाए यानी कि जब आप जो कहें वो भाई दोनों आदमी एक ही बात पर तय हो जाए अच्छा अब बहनापे में मैं यह बताना चाहूंगा कि बहनापा दो पुरुषों के बीच में यानी दो लड़कों के बीच में हो सकता है दो लड़कियों के बीच में हो सकता है और लड़का लड़की के बीच में भी हो सकता है यानी पुरुष और स्त्री के बीच में भी हो सकता है अब ये पुरुष और स्त्री के बीच का बहना देखिए अब यहां पर मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस पर अनेक टिप्पणियां अपने मन, मन में कर रहे होंगे और ऐसे मुंह बना हंस भी रहे होंगे मगर खैर मैं उनकी परवाह किए बगैर यह बताना चाहूंगा कि वो जो पुरुष स्त्री है वो जरूरी नहीं कि दोनों सम, सम उम्र हों एक बड़ा एक छोटा हो सकता है यानी कभी कभी तो आपका अपनी बेटी के साथ भी बहनापा हो सकता है और मैं आपको यहां पर बताऊं इस बहनापे में एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहनापा तभी होगा जब आप एक दूसरे की बात को समझ और समझा सकेंगे मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि मुझे अक्सर अपनी बेटियों से बात करके बहुत सी बातों में क्लैरिटी मिल जाती है अब आप पूछेंगे साहब ऐसा क्यों है क्लैरिटी क्यों मिल जाती है देखिए क्लैरिटी इसलिए मिल जाती है कि पहली बात तो यह कि मुझे उनसे बात करने में संदेह नहीं होता कि मतलब यह उसमें उन, जब वो मुझे कह रही है उसमें उनका कोई इंटरेस्ट होगा ये मुझे नहीं लगता है वो जब भी बात करती है तो वो किसी स्पष्ट विषय पर क्लैरिटी लेकर के बात करेंगे और मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग जो बेटियों के पिता हैं वो इस बात को इस बात से सहमत होंगे कि बेटियों से जब आप बात करते हैं तो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाती है देखिए बेटियों के अंदर एक तो गुण होता है कि वो आपको नाराज नहीं कर पाती है यानी कि वो चाहे भी तो शायद मुश्किल है उनके लिए कि वो आपको नाराज करने और दूसरी बात क्या होती है कि आप भी उसकी बात को सिंपैथिटिकली सुनते हैं तो यहां पर जो हमारे यहां एक बिहेवियरल साइंस का शब्द होता है एम्पैथी तो मुझे लगता है कि बेटियों से अधिक एम्पैथी आपके साथ कोई और कर नहीं सकता तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरा बहनापा अपनी बेटियों के साथ भी है और चूंकि बड़ी वाली बेटी तो मेरी काफी समय से बाहर है और छोटी वाली बेटी मुझे अक्सर मिलती रहती है तो आपको बताता हूं कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ विषय पर वो मुझे या तो कुछ समझा जाती है या कुछ बता जाती है या कोई कमेंट करती है जिस पर कि मुझको सोचना पड़ता है कि हाँ यार जो बात यह कह रही है उस बात में दम है हालांकि मैं तुरंत तो स्वीकार नहीं करता आपको शायद पता भी होगा कि मैं आसानी से सेटिस्फाई यानी सहमत होने वाला व्यक्ति हूं नहीं और इसी प्रकार से मैं भी उसको अक्सर जो बातें करता हूं तो पहला रिएक्शन उसका यही होता है कि मैं नहीं करूंगी परंतु थोड़े समय के बाद अधिकांश मामलों में वो सहमत हो जाती है क्योंकि उसको भी विश्वास है कि ये व्यक्ति जो कह रहा है इसमें कुछ लॉजिक कुछ तर्क है तो अब बहनापे का एक जो फाइनल पॉइंट मेरे हिसाब से है कि बहनापे में तर्क लेते और देते समय हम लोग एक स्पष्टता रखते हैं यानी कि जितनी क्लैरिटी हो सकती है उतनी क्लैरिटी इस बहनापे के गिव एंड टेक में होती है तो बहनापे के ये कुछ गुर हैं और बहनापे गुर मतलब सॉरी गुण हैं। बहनापे के दी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बहनापा जो कि हम जिसकी बात कर सकते हैं और ये बहनापा दोस्ती से भी अलग है भाईचारे से भी अलग है और शायद हम सबके लिए हमारे पास बहनापा होना बहुत आवश्यक है और अगर बहनापा नहीं है विश्वास कीजिए कि अगर बहनापा नहीं है तो हमारे पास एक बहुत बड़ी कमी है और शायद वो कमी वो ऐसी है कि जिसे हम जिस, कह सकते हैं कि उस कमी के कारण डिप्रेशन हो सकता है आपको अकेलापन लग सकता है आपको आ, कुछ आपको परेशानी हो सकती है मानसिक शारीरिक इस तरह की तो भैया मैं ये कहूँगा कि एक कोशिश करो आइडेंटिफाई करो कि बहनापा कहां हो सकता है और जहां भी बहनापा हो सके भाई वो बहनापा कर डालो और बहनापा बनाओ बहनापा बहनापे को अगर अगर बहनापा ऑलरेडी है तो उसको आइडेंटिफाई करके ग्रो कराओ उसको उगाओ तो यह है दोस्तों इस हफ्ते की बात मैं यहीं पर बंद करता हूं आप आशा है कि आपको अच्छा लगेगा यह बात आपके कुछ अनुभव हों तो जरूर मुझे बताइएगा वरना अभी आज के लिए तो फिर नमस्कार अब फिर अगले हफ्ते मिलते हैं तब तक के लिए आपकी आपने वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद फिर से एक बार कहते हुए चलता हूं सुन।